नारायण नारायण आज का विषय है राम में विश्वास रखने पर निश्चित ही संतोष होता है राम का हाथ मेरे पीछे है यह भाव मन में रखें और व्यवहार संभालकर संसार में बरतें दुर्जन की संगति से दुष्टमति की उत्पत्ति होती है रघुपति को भावपूर्वक पकड़ कर रहें तो सब संकट दूर हो जाते हैं भोग भोग में नाम का विस्मरण न हो इसके लिए संतोष रखें देह के भोग देह के माथे छोड़ें उनका खेद न माने रामचरणों में विश्वास रखें तो सब कुछ अच्छा होगा हमारा भार राम ने ले लिया है इसे विश्वासपूर्वक सत्य माने सदगुरु की आज्ञा को प्रमाण माने इसी को साधनों में साधन जाने जो जो जैसा भी प्रसंग आए उसे रघुपति की समीपता जाने यह शरीर दो दिन का है अतः इसे सचमुच ही व्यर्थ न जाने दें राम की कृपा उसी पर होती है जो राम नाम को हृदय में धारण करता है जिसके मुख में नाम और हृदय में राम होता है उसे आत्मा राम प्राप्त होता है गुरुचरणों में विश्वास रखें तो उसे निर्भयता अवश्य पैदा प्राप्त होती है जो जो भी घटने वाला होता है वह होता ही जाता है किंतु मन कारण ही दुखी होता है मेरा सुख दुख गृहस्थी में नहीं यह जो समझ लेता है उसकी गृहस्थी निश्चय ही सुखमय होती है जिसने हमें राम की संगति दी उसके बारे में अपने मन में कभी विषाद नहीं होना चाहिए क्योंकि वह तो हमारा उपकार करता है हमारी घबराहट का कारण संसाधन का विस्मरण होना है प्रमुख बात यह है कि हम राम की भक्ति करें तो विषय की आसक्ति अपने आप गल जाती है भगवान पर पूरा विश्वास रखें जो वह करता है उसी को निश्चित हितकारक मानें अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है उसे मैं अपने समान कर लूँगा ऐसा भगवान का वचन है इस पर पूर्ण विश्वास रखें अतः एक राम के सिवाय मेरा कोई संसार में है ऐसा चित्त में न सोचें साधु यह बताते हैं कि हम आसक्ति में न फंसें यही दुख मिटाने का उपाय है अतः सब कुछ करें किंतु मैं होकर कहीं ना रहें इसके लिए यही एक उपाय है कि हम राम के अनुसंधान में नित्य रहें और किसी भी बात में हमारा अपनत्व ना हो कभी कभी विचित्र परिस्थिति निर्माण होती है और उसका विलय भी हो जाता है इसलिए किसी भी बात का सुख दुख न माने हृदय में राम का भाव रखें वाचा से मौन हृदय में राम का प्रेम अखंड राम का अनुसंधान बस इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है इसे प्रमाण माने जो केवल राम में ही विश्वास रखता है उसे अवश्य संतोष होता है अतचित्त में राम का विश्वास रखें और व्यवहार को सही दिशा दें साधन कुछ ऐसा हो जिससे साध्य सहज प्राप्त हो सके साधना में सर्वोत्तम साधन राम को अपना मानना है हमेशा शुद्ध आचरण कर अपना मन पवित्र रखें जिससे मुख में सदा नाम होता है वही राम कृपा से सुखी होता है एक ही भगवान एक ही गुरु और एक ही साधन इस पर विश्वास रखने पर ईश्वर अवश्य कृपा करते हैं नारायण नारायण